हृदय से पंचदेवय गायत्राख्य ब्रह्म उसकी उपासना के अंग रूप से द्वारकाल उपासना पांचदेव छिद्रह पूर्व दिशा में छिद्रह प्राण्युवादी तक जो उपासना करता है आदित्य आदित्य स्थल ये सब तेज और अनाद्य में से उपासित दो गुणों तेज और अनाद्य गुणों से उपासना करने से उपासना के अनुसार ही अनुरूप फल होता है तेज गुण उपासना करने से तेजस्वी होता है अन्नाद्य गुणों से उपासना करने से अनाद होता है इसे उपासना का फल कहा है प्राण सुचि का प्राणसूष पूर्वाभिमुख से प्रागत्तर यिद्रेण तेन द्वारण यृदय स्थित तेन द्वारण ये छिद्र से सचरण करता है वायु के प्राण प्राण अनिति के का्य सामने निकलता है आगे तेन सब अव्यति तुम तथे साधित तेन सब प्राण सबदी में दिया तेन प्राण विषय उसे अभ्युन चक्षु चक्षुष प्राणसा टीका में ध्या तद्यक स्वातंत्रे चक्षुकी किंचीकर प्राण से अभिन्न चक्षु इसलिए कहा चक्षु स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकता है प्राण के बिना प्राण से युक्त तो हो करके इंद्रिय प्रवृत्त होती है स्वतंत्र इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं हुई इसलिए सदा अभिन्न कहा गया है नहीं चक्षु चक्षुषा प्राण से संबंध हो चक्षुषा सा, के साथ प्राण का एक एकत्र तो कालात्मक संबंध नहीं है अव्यती नहीं हो सकता है तो उसके भिन्ना असमर्थ होने से कार्यक्रम तो नहीं होने से तद भी न कार्य तथे यहाँ प्राण से चैक्षिष्टा प्राण से चैक्षिष्टा नक्षित प्राण से संबंधी चक्ष लगते हैं नए कार्य से संबंधी ये तो ऐसा तो ही नहीं बाहर इसको पाठ बीच में, में यहाँ से लेकर चले यहाँ से जाकर कि इसको यहां तो दुण दुण से से के इसको यहाँ पे बाद में ही चक्की प्राण से संबंध हो बस वहाँ से लेकर के इतने कह नहीं चक तो नहीं चीसा प्राण से संबंध हो आया इसको इसको आगे ले लिया बिहार संशोधन किया है संबंध है आ गया हैद्र तक हो गया ना यही क्या ना फिर नड़ी चक्सा प्राण से संबंध है आगे क्या कर जाए तुम यहाँ से यहाँ हाँ तो वो ये गुस्सा करके फिर दूसरा फिर बचे वही दो नंबर टिप्पणी में दिया दो, दो, है बोला है नई तैयारी अन्य सही तेर और सही चक्ष का ये वह मुद्र नहीं थे वह है इसे करना चाहिए ऐसा किया है ऐसा भाष्य में अव्यतिरिक्त प्रचु तथे आदित्य है तेन व्यतिम स चक्षु जो प्राण से ही संपत्त है तेने वो संबद्ध त्यतिम प्राण से भिन्न का चक्षु तथे साधिते आदित्य जैसे प्राण चक्षु चक्षुआ जैसे आदित्य रूप हुआ इसमें का अभ्यतिरित जो कहा गया चक्षु स्वतंत्र कुशुल करने से प्राण साधि कहा न कि चक्षु प्राण रूप है न ही चखुता प्राण के संबंध चखु के साथ प्राण का तादात्म्य संबंध और सही कहेंगे तो सही शक्ति से प्राण के संबंध चक्षु के साथ प्राण का यही सम्बन्ध है कि तद व्यतिरेपण अचिंत करो तो ये संबंध है उसके बिना शक्ति से कुछ नहीं होगा हो ये संबंध नहीं के तान पर सही सुप हो तो नहीं कहेंगे तो ऐसा अर्थ होगा न कि प्राण के साथ चक्षु का अवैध संबंध है इसलिए अव्यतिरिक्तत्व तो का आगे न स्वातंत्र अतिभाष्य तथे सादित्य हो तथे सादित्य तथे कार्थकृ यथा प्राण चक्षु चक्षित्व जैसे प्राणचुत्व का प्राणचक्षण नहीं है उसके बिना कार्य कर नहीं होता है इसी प्रकार तथे वही प्राण आदि चक्षु आदित्य के क्योंकि आदित्य के बिना चक्षु कुछ हो। तो तो नहीं होगा आदित्य प्रकाश आदित्य आदि प्रकाश के बिना अथवा तो आदित्य प्रकाश होने पर भी चक्षु के बिना आदित्य प्रकाश स्वतंत्र विषय प्रकाश नहीं कर सकता चक्ष से ही होगा इसलिए तद तो अभ्य तो प्राण चक्षु रूप हुआ और आदित्य रूप हुआ चक्षु आदित्य रूप हुआ तो आदित्य तो विषाह उसके द्वारा ही आदित्य प्रकार से प्रकाशित तो तो होता है पदार्थ तो ज्ञान होता है तो प्राण आदित्य एक है जैसे प्राण चक्षु एक और इसी प्रकार प्राण आदित्य एक है आदित्य हवे बाह्य प्राण इति चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमेण हृदय स्थित आदित्य हो प्रश्नोपनिष्ध चक्षु रूप प्रतिष्ठा चक्षु रूप प्रतिष्ठा करके आदित्य हृदय में स्थित पहले रूप में चक्षुमें इसी प्रकार हृदय में स्थित ठीक में प्राणादित्य और ऐक्य प्रमाणना नदित्य हाँ अभी कार्यप्राण कथम यथोक से आदित्य हृदय सूची द्वार द्वार स्थानित न बाह्य से तंबंध जो आदित्य सूर्य है हृदय शीघ्र द्वारा स्थान में रहने वाला स्थान के होगा आदित्य न बाह्य से तत्म निबंधन आदित्यतः हृदय के संबंध में कोई संबंध होने में कोई निबंधन कारण नहीं है तक चक्षुट चक्षुपतिष्ठाक्रमेत अतिष्ठातृत् अठातृत् आदिचु प्रतिष्ठा चक्षुष ग्राहकतः प्रतिष्ठित रूपदर्शन कर अठाते देता इंद्र के अष्ठाते देवता होती है तो आदित्य देवता चक्ष में अतिष्ठा देवता रूप से है चक्ष भी रूप का ग्राहक है तो ग्राहक तो रूप में प्रतिष्ठित है प्रतिष्ठित होकर के रूप दर्शन में करण होती है चकुवेंद्र वासना अपना चाहे हृदय रूपाणी प्रतिष्ठिती रूपों का जो ज्ञान होता है उनका संस्कार रहता है तो वासना रूप से रूप हृदय में बुद्धि तो में प्रतिष्ठित है तथा अन्य कर्ण आदित्य हृदय इसी क्रम से सूर्य भगवान हृदय में प्रतिष्ठित चक्षु का अनुग्रह अनुग्राह सूर्य और रूप में प्रतिष्ठित है रूप दर्शन के लिए चक्षीकरण है रूप ज्ञान होने पर वासना रूप से रूप हृदय में तो जो आदित्य रूप में प्रतिष्ठित है उसी प्रकार चक्षु के द्वारा वो हृदय में प्रतिष्ठित है अन क्रमें आदि हृदय तिथति तथा श्रुतियंतर प्रमाण श्रुति प्रमाण हृदय में आदित्य प्रतिष्ठित है इसमें अन्य प्रमाण प्रमाणी करते हैं अथ अच्छा प्रतिष्ठित कस्ति चक्षुषी इत्यादि वाज आदित्य किस्म प्रतिष्ठित है चटीका में एकतावेदेन चक्षुरादितोध्यादता एकता दिवता अभिन्नवादी दाठे एकता एक देवता देवता देवता देवता दोनों का है है एक एक एक भिन्नत्व देवते प्राणवायुदेव एक चक्षुराता है एक है एक एक देवता प्राण वायु देवता एव एक प्राणवायु देवता एक ही है। एक देवता प्रान प्रान के निर्दारण प्राणाधेजन चक्षुरादित सब देवता मिलकर के एक ही प्राण रूप देवता है गृहदानी के माया कति तो करके एक प्राण एक ही देवता है आई फिर कर दे तो एक देवता से अभिन्न होने से एक ही देवता है हिरण्यनगर व प्राणात्मक हो उससे अभिन्न उनसे प्राण से अभिन्न हो गया सक्षु सब देवता चक्षु कि देवता आदित्य तो है वो भी प्राण रूपये एक देवता नंपर्भुत है ले प्राण अभेद्य न सक्षुरादित्य और आद्यानंद सक्षु आदित्य का प्राण से अभिन्न रूप से चिंतन करना चाहिए धीरे धीरे अब प्राण वक्षति चेणा सहेत हुतर्पयतीवायुदेवता है एक आश्रय शाश्रम प्राणवायुदेवता चक्र आदिच सहाश्रए आश्रय शेपी हृदय च उच्यते आश्रय के साथ रूप हे आदिचार आश्रय हृदयी अर्थात द्विलोक तो आदित्य प्रत्येक आश्रय उसको लेना गे कहेंगे प्राणायास उत्तम अभी सर्व में तत्तर्क है करने पर प्राणायास आ करके अभी सब तो तृप्त करता है प्राण की रहवन हवन करने से क्योंकि प्राण जो बताए कि सब उसमें अंतर्भूत है न ही प्राणे तृप्त थी सर्वस्व तृप्ति सादात्म अंतरण संभवती थी भाव प्राण के तृप्त हो जाने पर सबकी तृप्ति कैसे होगी यदि सर्व सब प्राण प्राणात्मक हो तभी बनेगा प्राणतृप्तवश्य सर्व तृप्ति तदात्मंत्रेण न संभवती एक रूप के बिना प्राण की तृतीवे सबकी तृप्ति संभव नहीं है इसलिए प्राण सर्व आत्मा के आदित्य शक्ति तदेतः प्राणाख्य ब्रह्म सर्गलोक प्रतिपित सन पुरुषस्तेज तेज और अन्नाध्यमित आभ्याम गुणाभ्याम विशिष्ट उपासित है कि संबंध प्राण नाम का जो ब्रह्म है जिसको सर्गोलोक सर्दे से कहा गया इसको प्राप्त करना जो चाहता है प्रतिपितुन प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ पुरुषस्तेज तेज और अन्नाध्यमित आभ्याम विशिष्टम उपासित ऐसे अधिकारी प्राण आदित्य की उपासना करे तेजो अन्नाथ्या गुणाध्याम तेज रूपे अन्नाद्य है किसी गुण विशिष्ट उपासना करें किमित यथोक्त अधिकारी प्राण में उपासनाज्यत्रह तो प्राण तो की उपासना करने के लिए जो ब्रह्म प्राप्त करना चाहता है प्राण उपासना करने के कि उसको नियोग करते हैं ऐसा श्रांश कहते हैं तदैतद तो तो प्राणाक्षम सर्गलोक तो द्वारा फाद ब्रह्म ये प्राण है सर्गलोक द्वारा पावन से वह ब्रह्म है प्रतिसु तेजस्वी एक चक्षुरादीत्य स्वेण अन्नदत्ता चवित तेजो अन्नाद्यापासीगलोक प्रतिसु यगलोक ब्रह्म को प्राप्त न से है तेजस्वी एक चक्षुरादित प्रतिसु तेजस्वी ये होता है आदित्य आदिस्वूपेण अन्नदत्ता तो तो सेवित चक्षु आदित्य स्थित तो होता है और अन्नदत्वा कभी अन्न तो कविता सूर्य भगवान अन्नदे वृष्टिया केेज अन्नाद्यम तेज गुणाभ्यास अन्ना गुण से ये उपासना करें कानूँ तथा कथम यथोत्थ गुण्दयशिष्यम प्राणाय के से प्राणाख्य ब्रहण सिद्धेत्यब्रह्मण में दो गुण का संबंध के सिद्ध होगा तत्र तेज तेजस्वी करके तेजस व्याकनाजस्वी कतुरादित रूपेण चक्षुवादितेजस्वी एक चक्षुरात्यस्वेण एक प्राण्य ब्रह्म एक प्राणाख्य ब्रह्म चक्षुरात्य स्वूपेण उभय रूपेण उभयूपेण के चकुरादितूपेण तेजसी होता है तथा तेजगुण विशिष्टतया तदुपासनाहतिख्यप्रम तेजगुण विशिष्ट रूप से उपासना के योग्य होता है सभीत अन्नदत्तम्, अन्नदत्ता सभी तो सविता अन्नदत् से वृष्टिद्वार अन्नदत्त वृष्टिद्वार आदित्य जाए तेवृष्टि तत्व तत्व इत्यादम अतच तदाद अन्ना कर्मदारस है अन्न चाद्य आद्याद्योग्य गुणाविष्टेना सब प्राणाख्य ब्रह्म ध्यान ये गुणांतर गुणागुणा विशिष्टत्वेन सूर्य भगवान ये प्राणाख्यब्रह्म के योग्य किस्य में ततस्तेजसी होता है तेजस्वी होता है और अन्नाद्ता होता है रहित रोग तो हो जाता है एवं वेद तस्तुणल ये गुण है, मुख्य मुख्यफल क्या है? मुख्य मुख्यफल तदा उपासस वशीकृत को प्राप्ति हेतुवती थी से फलम ऐसे द्वारकाल स्थानीय प्राणा की उपासना से वसीकृत होकर के को परमात्मा प्राप्ति का हेतु हो जाता है द्वारकाल इसलिए मुख्यम है परमात्मा प्राप्ति हृदय से पूर्व दिग्ग अवस्थित छिद्र सम्बंधित न प्राण मुक्त हृदय के फूल दिशा में जो छिद्र है संबंधित प्राण इसे पूर्व अभिमंत्र में कहा गया कहकर के ब्या स्रोत्रम चंद्रमा चेत तृतय इतर संबद्ध उपासन किया चक्षु प्राण और आदित्य एक करके उपासना कहा गया अभी सूत्र, श्रोत्र को एक करके परस्पर सम्भव उपासना करना चाहिए करनी चाहिए अथ युवस् दक्षिण सुशील सव्यान स्रोत्रचंद्रमा तदत यशचे उपासी श्रीमीभवती है एवं वेद अस्त साधक ज दक्षिणसदे में अत्यद्य हृदय दक्षिण दिशा में है तो व्यान वीश्वृत्रे अचंद्रमे तदतचेत उपासी श्री असुणयुक्त इसकी उपासना करे ज्ञान श्रीमान यशस्वी भगवती जो उपासना करेगा श्रीमान होता है गुणों के अनुसार यश गुण से उपासना से यशस्वी होता है अथ युवसे दक्षिण सुची तस्तवायु विशेष दक्षिण दिशा में दीक्षित्र रहे विशेष वो ज्ञान है सवीरवत कर्म कूर्व विगृह प्राणापाननो ना अनीति ज्यान वि आन धाते तो वीर वो कर्म कर ज्ञान होता है विग्रीय व प्राणपान को अलग करके नाना वनीति नाना करके वी नाना अनिति अनीति तो ज्ञान हो गया तथम तत्सूत्रियम तथा तो चंद्रमा ध्यान संबंध कर्म चंद्रमा वीरियवतकु अनीति संबंध कर्म कूवन आगे क्रियापद अनीतिण अन्न व्यापार करता है प्राणपाननों विगृह्य विगृह्य भाषण में विगृह प्राणपनों ना वाईति विगृह से इति अयम अनिति इति विग्रीय बा प्राणापानो हो को विरोध करके प्राण व्यापार बयान व्यापार करता है दोनों को रोग करके ये पक्षातर नाना स्तंधिमार विध अन चेषा तीट विकल्प अंतर यहाँ तो हो गया विग्रीय वा प्राण पान हो नाना बा अनति तृतीय पक्ष हो गया नाना संधि नानास्कंध सधिमर्मस विविधमीतिविधमन नाना स्कंध सन्धिमर्म में चेष्टा करता है सबंध सूत्र से शुति द्वारा ध्याना मंत्य यानवाहीक्रवण संबंधशुति का ध्यान के लिए समझना यथा सूत्र से ज्ञान न संबंध तथा चंद्रम से भी तेनाली संबंध से शुति तत्वादेय ध्यानार्थत ग्राही इतिहास जिस प्रकार सूत्र का ज्ञान के साथ संबंध इस प्रकार चंद्रमा का भी सूत्र के साथ संबंध हो ज्ञान के तेना सम्बंध से शुति तत्वादेय श्रुति में कहा गया इसे ध्यान करने के लिए ये ग्रहण करना ध्यान करना श्रोत्रव्या्रमा कर चंद्रमा श्रोत्रचंद्रमसो संबंधे शुत्यनमुकूल श्रोत्र चंद्रमा दोनों का संबंध व्या के साथ एक रूपे अन्य अन्श्रुते अकूल खाते श्रोत्रेण शुष्वा दिशा चंद्रमा ची दिश्रुति श्रुते श्रोत्र चंद्रमा की उत्पत्ति क्युत्ति कई चंद्रमा चंद्र का चंद्रम्य चंद्रम्य तो है। संबंधित सहायू तदीच विभूति विभूति श्रोत्रचंद्रो चंद्रमा ज्ञातु अतः ताभ्यांश्य में पुरावतः सहायोग तो करो टीका में यदिराज स्रोत्र तदात्मना दिषा चंद्रमा से यहाँ सृष्टा श्रुतिर श्रुति दिया है भाष्य में स्रोत्रे सृष्टा दिशा चंद्रमा से दिशा और चंद्रमा की सृष्टि स्रोत्र से हुई इसका टीका में यदिराज सूत्र तदात्मना दिश् चंद्रमा से पृष्ठ विराट के, थे थे। के उसमें जो श्रवण तो तुपे दिशा चंद्रमा से पृष्ठ दिशा और चंद्रमा ये पृष्ठ हो गए विराटपुरुष केोत्रूप से मिथ संबंधे कथम अन्नों ज्ञाव परस्पर संबंध होने पर भी किसी अमेर ज्ञात्मक चंद्रमा और सूत्र ये दोनों ज्ञान कैसे होंगे ये प्रश्न है उसका उत्तर देते ज्ञान तृतीय इत्यादि वाक्य से साधित आया ज्ञान तृत्व होने पर हो जाते हैं सर्वात्म के पूर्ववत जैसे पहले कहा था प्राण प्राणी तृतीय दृतीय ज्यान तृप्त तृप्त होने पर चंद्रमादी सरस्वतृत तभी एक से ब्रह्म तदार्थ्यम ब्रह्मत गुणाभ्या उपासबंध करने के लिए वे ब्रह्म एक अभसुण से ब्रह्म की उपासना करें कथम तस्वनमें आशंक्य दो गुण श्री और यश दो गुण वाले ब्रह्म का ध्यान कैसे करें इतिहास किया स्रोत्र से ज्ञान हेतुत्वात् तो चंद्रम से अन्नहेतुत्व तय तो राष्ट्रीय तदात्म ज्ञान से भी तद्गुण तो, तो उपवत्ति दो गुण ही स्रोत्र ज्ञान का हेतु श्रवण्रिय से शब्द वेद शास्त्र श्रवण से ज्ञान होता है ज्ञान हेतु ज्ञानेन्द्रिय चंद्रम से अन्न हेतुत्वात्थ अन्न के हेतु चंद्र किरण के द्वारा अनि अना तय आश्रय तदात्मा ज्ञानोचार्य ये दोनों और चंद्र दोनों का आश्रय हो गया ज्ञान सदात्म ज्ञानोचर तो आश्रय होने कारण तद्रुप जो ज्ञान है उसे भी गुण आ जाएगा श्री विश्वयत इतिहास श्रोत्र भाष्य में श्रोत्रचंद्रमासा हेतु अतः ताभ्याम स्त्री तम ज्ञान अन्न के अनुसार श्रोत्रचंद्रमा श्रोत्रचंद्रमा दोनों त्याँ स्त्रीव ज्ञानअन्नवत यश ख्यातिर्भवती यश हेतु ज्ञान अन्नाधिक हे तो यश ख्याति होती है ज्ञान है तो सब जानक शास्त्रीय कर्म करेगा अन्न को ज्ञान प्रदान कर है अन्न दान कर सकता है तो ख्याति होती है यश हेतु होने से यशस्व अतस्ताभ्याम गुणाभ्याम उपासना करें इसलिए यश होता है ऐसे गुण से उपासना करे इत्यादि समान ठीक है में ज्ञान के ब्रह्म में गुणांतरण साली ज्ञान के ब्रह्म में ये ज्ञान का हेतु से त्रश तो होता है ज्ञान होने से अन्न होने से उत्तर से ब्रह्म गुणद्वय संभव शब्दार्थ अत है अतस्त्याम गुणाध्याय उपाधि दो ज्ञान यश श्री दोनों का संबंध होता है इसलिए दोनों गुणों के संबंध होने से गुणवय संभव संभव ब्राह्मण में दो गुण संभव होने से ये दोनों गुण से युक्त ब्रह्म की उपासना करे श्रीमान इत्यादि फलवाक्यम शब्दार्थ। इत्यादि सामान गुणाभ्या उपासित इत्यादि सामन इदि से आदिशब से फलवाक्य लेना फलवाक्य में कहा गया है श्रीमान यशस्वी भगवती वेद इसका भी व्याख्या पूर्व के समान संघना समान उत्त्म तो समान कहाते तेजस्वी इत्यादि वाक्य जैसे पहले तेजस्वी वाक्य कहा था इसी प्रकार श्रीमान यशस्वी जो तेजस्वी कहा है इसे यशस्वी कहा गया ऐसे समान अर्थ है इसे उपासना करने वाले ऐसे फल करता है और मुख्य फल प्राणाख्य ब्रह्म को प्राप्त करना हृदय से पश्चिम दिग अवस्थित कृषि संबंध प्रेम अपान घ्निश्चित तृतय अन्नोन संबंध देय पश्चिम दिग अवस्थित जो हृदय सिद्ध रहे और वाघ अग्नि अपानः वाघ अग्नि तीन अन्न संबंध परस्पर संबंध होकर के रहे इनका ध्यान करना चाहिए अतएव से प्रत्यय सुषी सोपान स वाघ सो स्वग्निस्तम वर्च सम्मान में ब्रह्मवर्च से अन्नाद भगवती एवं वेद प्रत्यम पश्चिम दिशा में विषित रह उदय का वो अपान है वही बाघ और वही अग्नि है तीन है अपान वायु बाघ और अग्नि तदेत तद ब्रह्मवर्चसम तेज है अनाद्यमित उपाय ब्रह्मवर्चस और अन्ना अन्नाध्यम ये दो गुणों से उपासना करें ब्रह्मवर्चस होता है स्वाध्याय और सदाचार्य के निमित्त तेज है वेदादि अध्ययन करने पर और शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर एक तेज होता है सर्जन में सामर्थ्य बुद्धि में तीक्ष्णता में तेज यह तो आता है स्वाध्याय करने पर और सदाचार जो अपना कर्तव्य पालन करने पर शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर इसको कहते ब्रह्मवर्च और नाद्यु उपास ब्रह्मवर्चसम और नाद्य दो गुणों से इसे अपान ब्रह्म उपासना करे उपासने के अनु अनुरूप ही फल प्राप्त करे क्या ब्रह्म बच्चे अन्नाद होती है इस उपासना के अनुमार होता है ठीक में भारतीय अथय से प्रत्यम सूति पश्चिम तस्थवायु विशेष प्रत्येक पश्चिम दिशा में जो वायु है समूत्रपुरुषाद अपनयन अधो अनीति केपान अपान अभ्वित नीचे चल उसकी गति है पुरुष मलमूत्रों को नीचे लेता है सा तथा बाघ वाक भी तो हो गया अपान तबंधा त तथाग्नि अपान संबंध से अग्नि भी तदेतद ब्रह्मवर्च टीका में यो अपन इतम तस्तः यो अपान सा इसका अर्थ कहते हैं अपान में वायु विदेश वही वाह तस्थ तस्थ भाष्य में भाष्य में द्वितीय मंत्री छिद्य में भाष्य में अत प्रत्यक्ष पश्चिम तस्थवायु पश्चिम दिशा में चित्र है उसमें रहने वाले वायु विदेश है तो अपान है तस्थ मतलब छिद्रमिथित वायु है अपान स्वपान के संबंध है अन शब्द वायु विशेष विच्वादे वायुविशेष अन हे अन शब्द में प्रतिदे मुक्तपुर अध नीचे देखापन वाला आदिश्देन शुक्रादे शुक्रदी अनवायि ऊपर से नीचे गति अनवायि यहां चक्षण ज्ञान उत्तम तथा वागपाननतीतृत्ते तृप्य राग्तृप्यद सूचय आव चक्षुशत्र प्राण चक्षुष सूत्र से ज्ञान चक्षुपाणत्रेज का था वागान वग्पन वाग अनतृत सौभागा सतृप्त होते यहाँ चक्षुरादिद्वार आदिदे प्राणादिपक उत्तम तथा वास्ुअधिष्ठात संबंधा अग्नि तरन बवती जैसे चक्षु के अधिष्ठाता रहने से आदित्य हो गया प्राणरूपो चक्षुराद्द्वरे आदिदे प्राणादिपक गया इसी प्रकार वाजुदेवता देवता, अधिष्ठादेवता से अग्नि तरण अपान बहुत अपान संबंधा तथा तथाग्नि ये संबंध हो गया अब आग के सम्बन्ध होने से अग्निदेवता भी अपन हो गया तदैतद्द्रह्मवर्चसम ठीक है न तद अख्य ब्रह्म अपान जिसका नाम है सजे ब्रह्म ब्रह्मवर्चस अन्नाद्यम इत्याद्या दोनों गुण से विशिष्टम किसी ब्रह्म की उपासना करें ब्रह्मवर्चसम व्याचे ब्रह्मवृतस्व शब्द का अर्थ करते हैं वृत्तस्यो निमित्त तेज ब्रह्मवृतसम वृत्त वर्तन आचरण स्वाध्याय अध्ययन इसके कारण जो तेज होता है उसको कहते हैं ब्रह्मवृत्यसम ठीक है न कथम अपारख्य ब्रह्मणी यथो तो गुण सिद्ध्य थी अपना ब्रह्मण ये ब्रह्मवृतसम अन्नाध्य गुण कैसे रहेगा इसे गुण विश्व पास ना करेंगे इतिहास और अग्नि द्वारा ना इतिहास अग्नि द्वारा अग्नि के द्वारा संबंध होता है यह को ब्रह्म में अनाद्य और ब्रह्मवर्च से दोनों अग्नि संबंधा वृत्त साध्याय से वृत्त साध्याय अग्नि संबंध है अग्निहोत्र करता है स्वाध्याय सदाचार्यम करता है अग्नि संबंध हुआ इसलिए वो ब्रह्मवृतसर द्वन गुण अपन गाय में संबंध है इस अख्य ब्रह्म की उपासना करें तथा भी कथम अन्नाद्यम दिन संबंध हो जाने पर अन्नाद्य होगा इतिहास अपन द्वारा अपन के द्वारा अन्ना होता है अन्नग्रसन हेतुवाद अपान से अन्नाद अन्नाद वह अन्नग्रसन अन्न का ग्रास नीचे लेने के लिए जो का अंदर जाता है ये अपान का खाली यहाँ से शुरू हो जाता है निचे लेने के लिए अन्नग्रसन हेतु अपान से अन्नाद्य हो गया सामान अन्या टीकाने ब्रह्मव्रतसी इत्यादि फलवाक्य ब्रह्मव्रतसी अन्नाद होती ये वेद इसको कृत्य फलवाक्य फल कथन करने वाले श्रुति वाक्य है फलवाक्यम श्रीमान इत्यादि तुल्यार्थत्वा, जैसे पहले कहा था श्रीमान यशस्वी भगवती इसी प्रकार यहाँ इसकी व्याख्या करनी है समान दोनों का अर्थ है ब्रह्मवच वाला होता है और अमनाद होता है अग्नि होता है ये है। ना ना तो समान है न व्याख्या न अपेक्ष व्याख्यान सापेक्ष नहीं समानम अन्यथा पर हृदय से उत्तरसुशिस मन पर्जन्यस्परसंबद उपास हृदय उत्तर उत्तरदिशा छिद्रमे संबंध होता समानवायु सामनवायु मन अर्पन्य मेघ इन को परस्पर संबंध करके उपासनाथ स से उदरसुशि सन सपर्जन्य कीर्तिष्टिश्चेत उपासित कीर्तिमान दृष्टिमान भगवती एवं वेद उत्तम सुशी उत्तर दिशा में चित्र है सामान है वो समान है समान वायु और वही मन है वही पर्जन्य है तदेतद कीर्ति से बिष्टि ये समान वायु है के ब्रह्म और कीर्ति और विष्टि है विष्टि का अर्थ तो करेंगे तो होता है कीर्ति का अर्थ करेंगे तो प्रत्यक्ष जो कथन होता है तो प्रत्यक्ष परोक्ष परोक्ष कीर्ति और प्रत्यक्ष सुनेंगे तो उसका नाम होते बृष्टि और बृष्टि कह करे के उसका अर्थ भी देह लावण्य कांति सभी अर्थ करेंगे कीर्तिमान दृष्टिमान भक्ति योग किसी को प्रार्थना करेगा कीर्ति को प्राप्त करेगा बृष्टि को प्राप्त करेगा परोक्ष में उसकी स्तुति प्रशंसा प्रत्यक्ष में ऐसे प्राप्त करेगा ये उसका दृष्ट फल है अदृष्टत समानाख्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा अथ युवस्य से उदम खुशित उदत खुषित उत्तर दिशा में जो चित्र है तस्तवायु विशेष वो समान है उसमें तृत विशेष वायु सो अशित पीते समन्वय तीर्थ समान है अशितम च पीतम चशीत पीते जो खाया पिया दोनों को समान पहुंचाता है इसलिए इसका नाम समान हुआ स समान संबंध समान शब्द वायु विशेष विचवा देती अशित भी समझ नहीं थी इसलिए समान वायु मन से समान संबंध समान्य सूत्र एक मन का समान के साथ संबंध एकत्रो सामान्य तृप्यति मन तृप्यति मन होता है ऐसे कहो श्रुति वाक्य देकर के मन सामान है तबद्ध मनोअंतकरण सपर्जन्य बृष्टियात्मकदेव समान सम्बद्ध मन है तत्प से समान अंतकरण सपर्जन्य जो अंतकरण है समान वही पर्जन्य है बृष्टियात्मकदेव पर्जन्य निमित्त से आप ही थी क्योंकि पर्जन्य दृष्टि के निमित्त जड़ होता है टीका में श्रुत्यंतरादी तय संबंध कातनी का माह अन्य स्तुति है जिसे दोनों का संबंध संबंध मन के साथ पर्जन्य का पर्जन्य निमित्त आप जड़ शेत प्रसिद्धि पराम मनसा से मन से और तो के साथ मन का संबंध है निमित्त निमित्त ये निमित्त जल होता है तथा भी कथम पर्जन मनसि पर्जन के साथ दृष्टि के साथ मन का संबंध के लिए होगा ये आसवार कारण्वेन अद्भि संबंध है तुरा मीटों की सत्या वापस कारण वायु वापि कारण संबंध है तथा कथम के समझे वायु कारण अद्भि संबंधा तत्व अब द्वारा मितु भी तबंधित किया है इसमें कैसे पाठ्य प्राण करते हैं वायु वृष्टि का कारण है वायु वायुरप कारण है वायु कारण है कारण होकर के वायु का जल के साथ संबंध है तद द्वारा कहा जल के द्वारा मिथु सिद्धि तस्थिति संबंध स्थिति मनसा मन से तृप्ति पर वायुरती कारण अद्भुत संबंध है तरह समय द्वारा वायुरती कारण अद्भुत संबंध है वायु भी वृष्टि का कारण होता है इसलिए जल के साथ वायु का संबंध तद्वारा के पन है। तद्वारा केमी टिप्पणी तयु के द्वारा समाना के वायु द्वारा तत्कृत ज्वर हो जाए सामान अक्ष वायु द्वारा सामान्य वायु के भाई द्वारा परस्पर संबंध हो जाएगा मन और दृष्टिका तो सीधी संबंध स्थिति मनसा श्रेष्ठ आकर्ष्य मन से मनुष्य की सृष्टि है तदैत तो सामनाख्य ब्रह्म कीर्तिश्च कीर्तिश दुष्टिश्चे आभ्यां गुणाभ्या सामनाख्य ब्रह्म की उपासना करे कीर्ति दुष्टि दो गुणस तस्मण कीर्तिपगुण साधय ब्रह्म कीर्तिपगुण सेकृत तदेत कीर्ति मनस ज्ञान से मनस ज्ञान कीर्ति कहे तो होता विष्ट ज्ञान विष्टि अर्थांतरत्म की दशी बृष्टि कीर्ति के विषय अन्य अर्थ वाला है ये बताते हैं भाष्य में आत्म परोक्षम कीर्ति कीर्तिर्शा अपने परोक्ष जो प्रसिद्ध है विस्तृत कीर्ति है इसको यश कहते कीर्ति तत्व दृष्टि आचस्ते उसके बाद दृष्टि कहते हैं स्वकर्ण समेत विश्रुतत्व परोक्ष हो गया तो हो गया कीर्ति है और स्वकरण संबंध प्रत्यक्ष होता है श्रुक्त प्रसिद्धि तो उसको कहते हैं बिष्टि तो हम एक अनुभव आरोग कथे जो बिष्टि है प्रत्यक्ष होता है श्रवण करता है उसको कहा कांति कांति क्या है देहगत लावण्य प्रथम पुनर पुनर्देहगत से लावण्य से कीता का कुम सके देहगतः जो सौंदर्य उसको कीर्ति कैसे कहेंगे तत्रा शिक्ते तत से कहते हैं। संभवे। इसे क्या का। में लावन्यार। लावन्यार से देहगत देहगत इसे कीर्तिसंभवा देहगत्य सेर्तिसंवगतलावण्य वृष्टि लाभ्य पंचम चे तत लाभाव्या कीर्तिसंभवा सौंदर्य से असंकीर्णगुण्दयपासन सिद्धं, ये दो गुण कृर्त्य विष्टि असंकीर्ण का मिला हुआ नहीं अलग अलग पुत्र गुण गुण द्विश उपासन में सीधा हुआ आगे फल कीमान इत्यादि फलवाक्य आगे पोहे जैसे कहा था फल वाक्य ब्रह्मवर्चस् इत्यादि उसके समान तुल्यर्थक है उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है कीर्तिमान इत्यादि फलवाक्य ब्रह्मवर्चस्व इत्यादि में तुल्य अव्याख्य तो माह व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है जिसे ब्रह्मवर्ची अन्नादवती का था जैसे कीर्तिमान विष्टमान भगवती उपास होगा ये बात बता दिया भाष्य में समानम अन्य समान अन्यता का अर्थ फलवाक्य का अर्थ के साथ समाने, जैसे कीर्ति गुण से उपासना करेगा कीर्तिमान होता है विष्टि गुणयुक्त समान का वाक्य ब्रह्म उपासना करने से विष्टमान होता है फल इस प्रकार होता है जैसे गुणा से चिंता न करेंगे ऐसे फॉलो होता है ओम